देवी भागवत पांचवा स्क भगवान विष्णु की सम्मति से देवताओं के द्वारा तेज प्रदान देवता बोले महाराज दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है उस पर किसी का वश नहीं चलता वह पापी बड़ा ही दुष्ट है वर पा जाने के कारण अत्यंत अभिमान में भर गया है यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए भाग भी अब वही खा लेता है हम सभी देवता अत्यंत आतुर एवं भयभीत होकर पर्वतों की खोहों में भटकते फिरते हैं मधुसूदन ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यह दानव महान अजय बन गया है अतएव इस काम को अत्यंत कठिन मानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं दानों का संहार करने वाले श्री कृष्ण देवताओं का उद्धार करने में आप पूर्ण समर्थ हैं कोई भी दानवी माया आपसे छिपी नहीं है अतः महिषासुर को मारने का आप ही प्रबंध कीजिए ब्रह्मा जी ने इसे वर दे दिया है पुरुष मात्र से तुम अवध्य रहोगे यदि किसी स्त्री के द्वारा उसके वध की कल्पना की जाए तो वह सर्वता असंभव प्रतीत हो रहा है क्योंकि किस स्त्री में ऐसी शक्ति है जो सम्रांगण में उस दुष्ट को मार सके वह महिषासुर नीच तो था ही वरदान के प्रभाव से उसकी श्रृंखलता और भी बढ़ गई है भगवती पार्वती लक्ष्मी शची अथवा शारदा इनमें कौन है जो इस दुष्ट को मारने में समर्थ हो सके भूमंडल का भार वहन करने वाले भगवान भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव ही है किस प्रकार इस दैत्य का निधन होगा इस विषय में भली भांति विचार करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने की कृपा कीजिए व्यास जी कहते हैं देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु का मुख मानो मुस्कुरा से भर गया वे उनसे कहने लगे पूर्व समय की बात है हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी इस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी एवं सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही सम्रांगण में बलपूर्वक उसे मार सकती है महिषासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं का पूर्ण जानकार है वर जाने से उसे असीम अभिमान हो गया है यह बिल्कुल निश्चित है कि यदि हम लोगों की संवेश शक्ति के अंश से कोई देवी प्रकट हुई तो वह उसे मारने में सफलता प्राप्त कर सकेगी तुम सब लोग अपनी शक्तियों से अनुरोध करो साथ ही हमारी देवियां भी प्रार्थना में सम्मिलित हो जाए जिसके फलस्वरूप संपूर्ण शक्तियों तथा तेजों की राशि रूपा एक महान शक्तिशाली देवी प्रकट हो जाए फिर रुद्र प्रभृति हम सम्पूर्ण देवताओं के पास त्रिशूल आदि जितने दिव्य आयुध हैं ये सब भी उस देवी को दे दिए जाए तदनंतर संपूर्ण तेज तथा बल से संपन्न वह देवी सभी प्रकार के आयुध हाथों में लेकर उस दुराचारी एवं मदोन्मत नीच राक्षस को अवश्य मार डालेगी